समीक्षा महे धारण करने वाले दर्द किया हुआ है ना वो भावार्थ है तो हो गया है दुष्ट स्वभाव नाशक उसी की है ना तो दृत जैसे ही तो क्रिया करेगा वो विज्ञान आदि शुभ कर्मो का नाश करने वाला क्षय पड़ेगा उस जाएंगे तो हम नाश नहीं करेंगे दोष जब तक हेरण करने वाले हमारे दोषों का विदारण करो हमको अर्थात हमारे दोषों को और उसके बाद क्या हो इससे चक्षुषा सर्वाणी भूतानी मां हे भूत सभी प्राणी मुझे मुझको मित्र की दृष्टि भूत मुझे देखें फिर उसके बाद अहम सर्वाणी भूत मुझे देखें दूसरी बार है कि मैं सारे भूतों को देखूं, और बार है कि दोनों एक दूसरे को देखें। जो बात आई दृत्य है विदारण करने वाले अर्थात जो नाश करने वाला है वो ईश्वर है हमारे जो शारीरिक हैं, हैं, इनका तो विनाश बाहर के लोग कर सकते है लेको दिखेंगे तो वो हमको बता सकते हैं वहां हम अपने आप नहीं करेंगे ये दोषों का जो मूल है, है वो पूरा तक और बाहर वालों का जो मूल है वो मन में है तो मन तक दोष बने रहेंगे वाणी में कभी कभी आएंगे शरीर में आएंगे वो केवल अवसर की रहेगी प्रतीक्षा अवसर मिलेगा आप देख सकते हैं जिन दोषों के कोई बात आप किसी के सामने दूसरा उदाहरण जैसे कोई व्यक्ति आ गया गया तो कहेंगे क्यों कहां पीछे हमारे मन में है लेकिन उसके सामने डर से अब नहीं बोल रहे कि हमको बुरा हमारे मन में दोष पड़ा हुआ है अब निकलेगा जैसे ही कोई चीज वस्तु रखी हुई होती है तो ले हो जाते है या मन में मन में योजना बनाना है ऐसा नहीं हो पाता है तो मन के जो होते हैं वो प्रकट होते रहते हैं वाणी में नहीं होते हैं। सही अवस्था में वो डर का साधन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में जो अपनी है अवस्था वो प्रा है इसका पता वहां चलेगा जहाँ हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किसी का हमारे में अब हम क्या कर रहे हैं ये हमारे व्यक्तित्व का या हमारा प्रमाण है आचरण का होते हम अकेले होते वहां कोई नहीं होता है हम कल्पनाएं कर रहे होते। अब देखो फिर बाहर मिला करके आचरण में वो नहीं आने वाला है जो कल्पनाएं वहां कर रहे हैं मार डालते है एकदम से कुछ नहीं देख समझते और बोल भी नहीं सकते उसके सामने विरोध नहीं कर सकते उसका जबकि वो वही अपनी वास्तविक स्थिति अपनी वही है मन में जो कर रहे अर भाव जो कुछ भी है वो है वहां विद्यमान प्रकट नहीं हो रहा है आएगा तब हो जाएगा वो तो अंदर की स्थिति है वही हम है तो दोष वाली स्थिति हमारे अंदर है तो वही हम है दोष ही हम है कि मुझको रगड़ दो जो मैं हूं इसको विदीर्ण कर दो रगड़ दो रूप में है यहाँ पर केवल ईश्वर की पहुंच है और किसी की नहीं है कोई नहीं पता लगता है हम जो भी सम्मान के नहीं करते ये भी अनुचित काम नहीं करते है से। हैं अपने स्वभाव से कि ये अनुचित है तो नहीं करेंगे वो किसी ने किसी रूप में रहता है ये तो किया जा सकता है ठीक है ये यही ठीक है में हम करते हैं जैसे ही पता लग जाएगा कि ये ठीक नहीं है निर्णय होते ही बंद कर देंगे स्तर होता है पते का पते का जैसे हुआ ना कि गाली देनी है तो गाली देनी अच्छी बात नहीं है कब जब देंगे तो थप्पड़ लगेगी मारेगा वो तुलना कर रहे हैं वहां पर उस दृष्टि से कह रहा है कि वो अच्छा नहीं है गाली देना लेकिन मन में देता नहीं हुई उसके लिए अशुद्ध वो आलम्बन है ना उसका उस हेतु से उसको मना कर जो मन में कह रहा है कि तो बेड़ी नहीं पीनी चाहिए या ये नहीं करना चाहिए वो कि नहीं पीना चाहिए लेकिन मन में क्षति होती शरीर आदि की बाहर की उस आलंबनों के आधार पर कहता है नहीं पीना चाहिए या बाद में उसको दुख होता है उस काल के लिए वो मानता है कि नहीं है ठीक है क्रिया को नहीं माना है अभी क्रिया समझ में नहीं आई बुझ हाँ। करके वो देखिए मन में नहीं मानता है मन में, में मेरा हिस्सा है ये मन में कहता है कि मैं राजकुमार हूँ उसको पक्का पता है वो मन में बिल्कुल नहीं मान रहा है लेकिन दूसरे लोग चूंकि कह रहे हैं दूसरे के सामने सिद्ध नहीं कर सकता। उसको मानना पड़ रहा है कि हाँ ये ठीक है दूसरे की काट नहीं सकता ना उसको चाहे विदुर की है कोई की है उनको नहीं काट पाता है वो। तो वहां है वो। तो बाधित बाधित है होने के कारण मानना पड़ रहा है उसको लेकिन वैसे वो अपनी ओर से जहां मेरा में आप सर्वथा स्वतंत्र है उस आपकी जो बुद्धि चल रही है ना वही आप है निर्वाध अवस्था में जो आप सोच रहे हैं जैसा वो आप हैं वास्तविक वो है स्वरूप तो उसमें देखिए गलत सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं है अपने चरित्र का तो वहां वो गलत सोचता है वहां तो यही मान रहा है ये मेरा है मेरे पिता का है तो मैं हूं इसके बाद पिता बड़ा है तो राज्य अधिकार मेरा होना चाहिए था इसका होना चाहिए था भले ही अंधा था अपने बाप का और उसका उन्हें ये कारण अब मैं ठीक हो गया यानी उसको धृतराष्ट्र को केवल इसीलिए बना किया नहीं है तो वो कहता है मैं तो ठीक हूं तो जिस दोष के कारण हटाया था वो तो हट गए दोष तो अब तो मुझे होना चाहिए था ये नियम नहीं बन रहा है कि जो राज्य का जहा जिस जिस अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है वो प्रमाण है जिस काल में जो दे दिया काल के लिए ही राजा सब दिन के लिए नहीं होता है राज्य कोई पैतृक नहीं होता है वो दिया जाता है वो जितने दिन के लिए दिया गया उतने दिन का होगा इस नियम को नहीं मानता धर्म को नहीं जानता है वो लेकिन केवल इतने मान रहा है कि काट नहीं सकता वो दूसरे की बात वो कह रहा है कि और उसको हानि भी दिख रही है वहां पर बाहर की अपनी नहीं दिखती है का भेद होता है यहाँ जहाँ हम कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूं इससे हानि होती है तो वहां पर मन नहीं होता है उसका तो होता है अन्य कोई होते हैं कारण उस आधार पर मैं जाकर निर्णय नहीं ले रहे है मूल में लेगा तो नहीं करेंगे निश्चय है कि जहाँ दोष की स्थिति है ना जिस स्तर पर बैठा हुआ जाकर के पूरा मूल पहला संकल्प जहां आपने ले लिया है उस स्तर पर अभी नहीं कर रहे हैं अभी भी और ऊपर स्तर पर सोच रहे हैं उससे भी नीचे और स्तर है उसका आपने अभी संकल्प लिया एक बार कि ऐसे नहीं करना है वो संकल्प आपने बाहर के दोषो को आधार करके लिया है सारे के सारे क्या है बाहर देख के अभी कर रहे है आप मेरे अंदर पहले ये है ये अभी नहीं बना है उसका सोचने का जो निर्णय लेने का है ना मैं देख के नहीं कर रहे हैं भूल का अभी पता ही नहीं है अभी आपने बाहर देखा है हानि ये ठीक नहीं है उस आधार पर अब मान रहे हैं कि मेरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अंदर पहले ये दोष है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ऐसा मानूंगा ना पता पहले जो पता था ये वही जो कह रहे हैं ना आप संस्कारों के प्रभाव में जो संस्कार है ना वो बैठा हुआ जो भीतर वो नहीं दिखता है ना चले मेरे अंदर जैसे यहाँ पर कुछ इसमें लगा हुआ है मिट्टी है या कुछ दाग लगा है अब जो साबुन रगड़ेंगे हम लगाएंगे इस पर तो साबुन है मेरे पास इसलिए रगड़ रहे हैं या दाग दिख गया उसलिए रगड़ रहे हैं है। होता है तो मुझे कपड़े महले इसलिए लेते हैं वहां दिखता है साबुन इसलिए ले लेते हैं दूसरा ले रहा है साबुन और आपको भी पता चलिया साबुन है तो आप कहेंगे मुझे भी दे दो वो आपके महले कपड़े निक के कारण नहीं लिया है आपने वो देखा देखी ले लिया है कि ये ले रहा है चलो मुझे भी काम आएगा अभी पहले थे ना विद्यमान एक जो लेने गया था वो तो देख के लेने गया था कि मुझे अब ये काम करना है इसलिए मैं ले लेता हूँ दूसरा ले रहा है इससे ये काम होगा इसलिए ले, ले लेता हूँ दोनों तो में अंतर है ना करना है और इससे होगा तो साधन मुझे चाहिए दूसरा हुआ कि ये साधन है इससे ये काम होता है इसलिए मैं ले लेता हूं दोष का निराम करते हैं ना अभी वो करते हैं कि इससे ये हानि हो गई है अब नहीं होने देना है इसलिए ये ठीक नहीं है आधार पर निर्णय ले रहे हैं इस कारण से क्या हो रहा है मूल में जो बचा हुआ है संस्कार दोष का वो अभिनियमित नहीं बन रहा है वो निमित्ती बन जाएगा तो उसको बढ़ने नहीं देंगे ये तो दोस्त मेरे अंदर है आगे मैं कर सकता हूँ इस काम को पहले सावधान रहेंगे हुआ जैसे वहां मुझे अहमदाबाद जाना है तो भूख लगेगी वहां दोपहर को जाएंगे सुबह जाएंगे यहां तो दोपहर को भूख लग जाएगी तो अब यहां से लेके जाते है ना फिर वहां मान लो नहीं मिलेगा अच्छा डाबा खा होता है कि वहां भूख लग गई तो अब जहां मिल गया वो खरीद लिया तो दोनों में अंतर है भोजन का तो प्रबंध दो क्रिया तो दोनों कर देंगे लेकिन एक है कि यहीं से पहले सोचा है कि ये होने वाला है आगे तो सावधानी मुझे पहले से अभी से रखनी है तो वो नहीं होने देगा वहां हो जाने के बाद करेगा निदान एक निदान वो होने नहीं देगा अब आपको ये पता चल गया ना कि मन में मेरे दोष है तो वो आवृत्ति होगी नहीं वाणी व्यवहार में नहीं आएगा वो आ जाता है उसके बाद सचेत होते हैं क्रिया में आ गया दोष तब सचेत होते हैं उसका मतलब है मन वाला नहीं पता लगा अभी आ, वो जान नहीं हुआ है अभी इसलिए उस स्तर पर नहीं जानते हैं हम चीज वो अलग चीज है करने निदान करने का वो अलग बात क्या हुआ पहले है कि ये दोष मेरे अंदर जो है ना रखे हुए ये नहीं है पता अभी जो पता है ये दोष है ये स्मृति के कारण है अभी अभी आपने हानि देखी थी कहीं पर वो वाली स्मृति आपके पास है उस आधार पर कह रहे हैं कि मुझमे ये दोष है नहीं आया इधर झूठ बोलने की या चोरी करने का जो भी है दोष है लेकिन अब क्या किया ना हम जाते जाते फूल तोड़ लिया ये लिया अभी देखा किसी ने नहीं अब मुझे याद आया कि ये तो ठीक नहीं है अब हम जाके चिंतन करेंगे कि ये काम मैंने ठीक नहीं किया है आगे से नहीं करूंगा फिर जब आएंगे ना उसी फूल के पास तो फिर इच्छा होगी तो अब नहीं चुराएंगे उसको तो ये जो नहीं कर रहे हैं ये कल वाले चोरी के आधार पर है निर्णय लेकिन कल जो चोरी कर ली थी ना वो वाला अभी नहीं दिखा है वाली स्मृति के आधार पर आज वाला निर्णय है होगा कि फिर कई बार आवृत्ति करनी पड़ेगी करते करते करते वो मूल मिटेगा फिर जाके वो मूल नहीं मूल देखने का है कि आप पहले से ही सचेत रहेंगे दोस्त मेरे अंदर है विद्यमान तो कहीं ऐसा हो ना जाए आगे दिखेगा नहीं वो कोई उपाय नहीं होता है वो तो बन चुका है जा चुका है इसी की आवृत्तियां होते रहेगी अब आप क्रिया नहीं करेंगे आज फूल दे करके नहीं चुराएंगे कल को मन में जब विचार आएगा ना उसका तो वहीं रोकेंगे फिर नहीं इसको नहीं होने देना है मन सामने आने के बाद अब उसको विषयांतर करो जो आलम मन आपका है दूसरा आलम मन बना लो अब उस आलम मन से संबंधी जो ज्ञान बदल दो जब तक वो वाला ज्ञान खड़ा रहेगा प्रवृति नहीं रुकेगी प्रवृत्ति रोकने के लिए वो जितने बार होता है वो ज्ञान ही विषयांतर करना पड़ेगा उसको कर हाँ जी किसी भी तरह से कर लो विषयांतर हो जाएगा तब प्रवृत्ति बंद हो जाएगी उससे विषयांतर नहीं होता है तो प्रवृत्ति नहीं रोकेगी वो ज्ञान जब तक खड़ा है वो कराता रहेगा वो तो उसके वही होता है किसी तो या तो आलम्बन को बदल दो तो भी विषयांतर हो जाएगा आलंबन नहीं बदल रहा है वो बलवान है तो दृष्टि अपनी बदलो दूसरी तरफ कर दो यानी रूप के कारण आलम रूप आलम्बन बन रहा है तो जो देख के हो रहा है उससे बदल दो दृष्टि दूसरी चीज देखो बदल जाएगा अगर इससे अधिक सामर्थ्य है तो भले सामने दिख रहा है जो विचार कर रहे हो वो विचार को बदल दो इसी करके मतलब करना पड़ेगा विषयांतर जब जो प्रवृत्ति हमारी होती है वो ज्यादा ही खड़ी होती है अंदर जैसा ज्ञान काम कर रहा है वही व्यवहार होता है लक्षण जो दोष होते हैं वो से पता चलता है ये दोष है अगर अंदर अज्ञान तो उस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी तो बदलना होता है हर्ष में ज्ञान को ही और ज्ञान चिन्ह वो उसे विषयांतर से बदलते भी नहीं पा रहे है देख ही रहे हैं उसको तो उसका है कि वर्तमान स्थिति से आगे चले जाओ और क्या होगा इसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा और बढ़ाते चले अच्छा लग रहा है अब उसको कितनी देर तक अच्छा लगेगा कितने समय काते का होता है कहाँ तक ये लग सकता है ऐसे ऐसे कर दो जवान को देख के लग रहा है उसको बूढ़ा बना दो ये चलो मार दो उसको हटा नहीं रहे उसी को आप चलाना चाह रहे हैं तो उसी के अगली अवस्था तक चले जाओ ये भी विषय अंतर होगा हो इसके लिए निश्चित है कि विषय ज्ञान ही हटाएगा। नहीं बदलते तो प्रवृत्ति नहीं चाहो उसको बदलो बदलने के कई सारे ढंग हो सकते हैं हटा करके भी बदल सकते हैं सोच करके बदल सकते हैं अगर नहीं करने लग जाओ कोई उपाय नहीं मान लो अकेले नहीं हो रहा है पुस्तक मिलेगा तो फिर अपने सामर्थ्य बनाते जाओ यानी जिस काल में लगे कि अब मैं नहीं रोक सकता एकदम से अकेले में नहीं रोक सकता पास चले जाओ ऐसी स्थितियों को थोड़े थोड़े करते रहेंगे तो कल को आकर के फिर दृष्टि बदलो ऐसे करके आते जाएंगे आपको आना पड़ेगा बिल्कुल मन में और मन में सीधा खड़ा होकर के विचारों को बदलना होगा अंत तो मात्र है कि हम जो अंत में होते हैं वहां दूसरा कोई नहीं होता है चित्त की स्थिति पर केवल हम ही जानेंगे उसको ईश्वर तीसरा कोई नहीं जानेगा दो ही। क्या है ना ईश्वर तो पर पूरा विश्वास हो चुका है तब। पहले नहीं हो ये। क्योंकि वो अभी नहीं है हमारे मन में हनुमान ही जानते हैं ईश्वर को क्रिया जो क्रिया होती है ना बनती है वो हर्षमय द्रव्यात्मक से बनती है पदार्थ जब हो जाता है ना सिद्ध क्रिया उस पर टिकी होती है वही हम मानते हैं सत्ता अगर सिद्ध हो जाएगा लेकिन अभी शब्दों से मान रहे हैं तो अर्थ को नहीं मानते हनुमान से भी जान रहे हैं तो अर्थ को नहीं, अर्थ रूप में नहीं जानते हैं तो नहीं छोड़ेंगे दोषों को, है आगे इस आधार पर ईश्वर हमारे दोषों को देखने वाला है मन में भी जो भी हम करते है तो यानी दोष अभी ज्ञान रूप में हमको जब तक नहीं पता लगा है ना तब तक ईश्वर को भी नहीं पता लगता है यानी कि जब कोई भी किसी को जानेगा वर्तमान होनी चाहिए ना चीज वर्तमान ही नहीं चीज ही नहीं है तो नहीं है तो कहा से जानेगा ईश्वर यानी जो ज्ञान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है वो है ही नहीं जानेगा संस्कार तो उसके हैं, उसको ईश्वर जानता है लेकिन उस संस्कार के आधार पर ज्ञान बाद उत्पन्न होता है वो हम करते उत्पन्न तो उत्पन्न जब से होगा ना उसी समय हमको भी पता लग जाएगा और उसी समय ईश्वर को भी लग जाएगा कोई अंतराल नहीं रहेगा उसमें तो इस दृष्टि से सब जानते रहते हैं सदा जानते ईश्वर जब से हम जानते हैं बल्कि उससे थोड़ा सा पहले से ही खाओ ईश्वर को पता लगता है क्योंकि हमको पूरा उत्पन्न होने पर पता लगता है उसको तो अब उत्पन्न होने वाला है बन गया स्वरूप तभी से लग जाएगा इतना दोनों में अंतर है इसलिए वो हमसे पहले जानते हैं सारा कुछ वो जानता है और दूसरी बात है वो जाएंगे पता नहीं दो चार बार कर लेंगे फिर दंड लेंगे अभी न्यायकारी है वो और दो का दंड देता है ये बाहर से पहले सिद्ध हो जाएगा ना कि ईश्वर के द्वारा दंड मिलता है ये वाला जानवर रोकेगा बुराई करने से यहाँ तो देख रहा है ये देख रहा है तो नहीं काम करेगा जान यहाँ हो जाएगा निर्णय तो वहां काम करेगा अंदर भी की तो अब इसके बाद यह निर्णयात्मक हो जाएगा ना कि दंड देता ही है और फिर हो जाएगा कि ये दोषी है अब ये दोष नहीं उठाएंगे आप में नहीं करेंगे उसको तो ऐसे ही वहां भी अगर यही स्थिर लेगा तो पकड़ लेने के बाद अब नहीं चलेगी ये प्रवृत्ति नहीं होगी तो पर निर्णय नहीं होता है उस स्तर पर निर्णय करना पड़ेगा ऐसे ही होता है करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे प्रतिपक्ष भावना उससे वो संस्कार क्षीण होता है ढीले होकर फिर मर जाते हो ये है कि या तो आप 10 मिनट का या 15 मिनट का ऐसे बना लो बैठ करके ऐसा अभ्यास बना लो नहीं तो लेट के करते हो तो 10 मिनट का पंद्रह मिनट का केवल जैसे चाबी भरते है ना ऐसी चाबी भरो, उसे आगे नहीं जाना चाहिए वो तो लेकिन। चला है ना, वो फिर नींद वाला नहीं है वो शरीर का है आलस्य का होता है वो बनाएंगे तब होगा ऐसा वो बनाया नहीं तो नहीं हो पाएगा बैठे बैठे जैसी यात्रा करते हैं ना तो झटका कितनी देर का होता है ना ऐसा छोड़ दो तो विचार, सो जाना है कोई बात नहीं देखे नहीं सोना है ऐसी सोचा कहते तो हैं ना आगे हमारा मन काम कर रहा होता है उससे थकान बनती है और विरुद्ध सोचते हैं उससे भी थकान बनती है अनुकूल चिंतन होता है तो थकान नहीं बनता है मन में और यहां बार बार क्या होता है प्रतिरोध करना पड़ रहा है तो आधी थकान तो उसकी होती है अनिच्छा के कारण इसका होता है तो उसको यदि हटाके करेंगे इतनी काल की अपेक्षा नहीं होती है 15 मिनट बहुत हो जाएगा 10 मिनट जाता है ना तो उसको नहीं बढ़ से रोकना पड़ेगा नहीं रोकते हैं तो वो उल्टी हानि होगी फिर वो तब तक तो फिर इसमें शिथिलता आ जाती है शरीर में वही जितनी कहगी शिथिलता वो काम आधे घंटे का हो गया एक घंटे का हो गया जैसे झाड़ू लगाने लग गए तो आपको आपने क्या किया इसको उधर उधर फेंक दिया सब सामान को एक एक दो एक जगह और फिर झाड़ू लगा दो तो बाद में कम समय लगेगा ना अब झाड़ू लगाने पहले क्या हो सब को नीचे फेंक समय लगेगा ना फिर इसी सामान को एक कोने में रख देते पहले समय नहीं लगता वो ऐसे ही ना पहले सारा बिखेर देते एकदम से पांच मिनट के लाभ के लिए पूरे एक से रोकेंगे तो व्यवस्थित रहेगा एक बहुत में जितने अंशों में आपको उसका प्रत्ये है ना बात निर्णय के लिए यहाँ नहीं रुक सके नहीं। होता है कई सारी चीजें ऐसी है जो दोषी नहीं है अगर कोई मालिक नहीं है तो वो हम कर सकते हैं उसको कोई सामान्य जैसे मना करेगा वहाँ उठा सकते हैं उसको उड़ेंगे है फिर जो जब मन होगा कर देंगे उसका ईश्वर तो है वहा मालिक तो अब वहां पता लगेगा ना कि ये दोष है नहीं कर सकते अनुचित हम यहाँ जो अधिकार दिया है ना ईश्वर ने दे रखा है जिसने हमको दिया है वो दोस होता है वो होता नहीं तो अगर ईश्वर नहीं होता तो कुछ नहीं होता दोष दोष नहीं बनता है वो से जो कुछ भी कर रहे हैं अंदर अगर आपसे ऊपर है ही तो अहंकार है ये जाएगा ही नहीं किसके निमित्त से जाएगा ये कोई आश्रय नहीं है ना अब तू तो कैसे हटेगा ये हटेगा ही नहीं तो ये तो बना ही रह जाएगा सारा नहीं जाएगा पड़ेगा की दो स्थितियां होती एक तो कि ये, ये कल्पना से भी मान लिया अपेक्षा नहीं है लेकिन जो वस्तु प्रमाण से जो सिद्ध हो रहा है उसको यदि मानते हैं तो दोष नहीं है वो सिद्धस्य नियोग प्रतिषेधा अनुपत्ति तत् प्रमाण से सिद्ध हो रही है अब उसमें ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों है वो जैसा है वैसा है वो अब सिद्ध हो रहा है वैसे ही है अब उसको कुछ नहीं कहेंगे ये ये परमल क्यों नहीं हो रहा है वे ये कटे प्रमाण से हो ही रहा है सिद्धव्य अब इसको कैसे कहेंगे कोमल क्यों नहीं है तो ननू नहीं कर सकते जो प्रमाण से सिद्ध हो रहा है जैसा भी से उस पर ननु भी नहीं कर सकते कि मैं तो नहीं मानूंगा हो वो हो रहा है प्रमाण वही कह रहा है तो प्रमाण से सिद्ध को मानना होता है और जो नहीं सिद्ध हो रहा हो उसको मानने की नहीं अपेक्षा है तत्व तो है वो प्रमाण सिद्ध है इसलिए अब समझ में नहीं आते हुए भी मानना ये दोष नहीं है मानना होगा उसको मानते हैं तो मानना दोष नहीं है ये अभी इसको मानने में नहीं है दोष ईश्वर वस्तु तत्व तो है अभी हमको नहीं आ रहा है समझ में को जा करके पुरसार्थ करते रहेंगे उसके लिए आपने एक स्थिति में जाके सिद्ध कर दिया कि नहीं हो सकता है ये इसके बाद आप मत मानो नहीं तो उसको उसमें बेचारा विचाराधीन रखो जो भी पक्ष आ गया ना आपके पास नए प्रमाण से तो मना नहीं कर सकते ये नहीं है ठीक है अभी बेचारा विचाराधीन है ये सभी तो चल रहे हैं तो मानना है में यही होगा प्रमाण से पहले करते हैं और करने के बाद होता है हमारे लिए नहीं हो रहा है है लेकिन तो हुआ है। इस कारण से हमको मानना होता है तो मानता था मामा मुझे रगड़ दो तो मुझे मतलब वही जो दोषी स्वरूप वाला हूं मैं चित्त के उसी को तुम्हें तो रगड़ दो बस हमारा जो शुद्ध स्वरूप होगा उसके लिए नहीं है वो तो हम दोष हट यानी कि दोष रहेंगे तो विज्ञान कर्मों का नाश करेंगे हम इसे दोषों को हटा दीजिए हमारे और हट करके गुणों में सदैव अपनी कृपा से स्थित ये अर्थ है सर्वाणी भूतानी सभी को हम मित्र की दृष्टि से देखे तो भावना है तो व्यवहार संभव नहीं है साथ व्यवहार नहीं संभव है और हमारा सभी के साथ व्यवहार नहीं संभव है हम सभी के साथ कर सकते हैं ऐसी कल्प नहीं रख के चलेंगे कि उसके कुछ करना है मित्रता जैसे इस दृष्टि से करते हैं कि कोई भी मेरा अपमान नहीं करे ये तो मान लेते हैं ना ये तो आदत ही है समझ में कि हर कोई मेरा सम्मान करे या वो व्यक्ति के आश्रय से नहीं है ये क्योंकि सभी व्यक्ति को कल्पना कर रहे हैं कि सब मेरा सम्मान करे तो उस जितने लोग हैं सभी तक दिमाग में है आप केवल जाति लेकर के कर रहे हैं कि सभी लोग मेरा सम्मान करें तो जैसे ये सभी केवल अपनी भावना मात्र अपने अंदर ये भावना है इसलिए नहीं है इसका निमित्त सभी लोगों को हम जानते भी नहीं कितने करके नहीं एक तो है ना यहाँ सामने बैठे है तो अब एक एक व्यक्ति देखता है तो अब तो होगा कि ये भी करे ये भी करे ये भी करे सभी करें एक तो ये अर्थ है और एक हो गया कि दिखता नहीं अभी है पता नहीं कहाँ कहाँ कितने सारे लोग हमारा करें मित्र की दृष्टि से देखें ऐसे हमारी भी सबके प्रति यहां भी नहीं बनाएंगे बस हम डाल रहे हैं ऐसा तो नहीं है किसी का बोलते ये है वो एक मंत्र प्रकाश में दिया हुआ है अहम वो बिभाजा में भोजनम सभी भोजनों का निर्धारण करता हूं यानी ईश्वर जो है कौन क्या खाएगा कैसे खाएगा कितना खाएगा ना ये बना रखा है व्यवस्था उसने भोजनों का विभाग उसने बना रखा है तो एक ही भोजन सभी के नहीं होंगे आ, सभी का नहीं है तो अब जो हम फल खा रहे हैं वहाँ वो कीड़े का भोजन नहीं है पर कीड़ा होता है सभी फलों में कीड़े नहीं होते हैं घर आदि को छोड़ो नहीं जब थोड़ा पक जाता है ना ज्यादा वो उसके बाद कीड़ा होता है पहले नहीं होता है जन्मजात कीड़ा नहीं होता है ना ये तो होने तो ही नहीं देंगे उसको तो मूल से मान लो कीड़ा हो गया तो बढ़ेगा कहाँ से बढ़ने नहीं देगा वो भी है दूसरी बात आई कीड़े का नहीं है भोजन वो उसको हमने उत्पन्न ही नहीं कर सकता उसको तो हम उत्पन्न कर सकते हैं तो अधिकार हमारा कहाँ गया वो थोड़े उत्पन्न कर रहा है उत्पन्न हमने किया है तो हमारा अधिकार कहाँ गया तो अगर हमारा अधिकार है तो छीनना कैसे बना ठीक है उसका भी हो तो है ना जब हमारा है तो छीनना नहीं होगा इसलिए वो छीनना नहीं बनेगा ये नहीं इससे हानि होती है हिंसा होती है या दूसरे को कष्ट होता है ये अलग बात है लेकिन ये स्वाभाविक है ये अपरिहार्य हिंसा में आता है सभी के साथ ऐसा हो जाएगा ये हाँ। नहीं हमारा जो जीवन होता है ना खाने से नहीं उससे और आगे जाना पड़ेगा हमारा जो जीवन होता है ये बिना दूसरे को दुख दिए नहीं चल सकता है ले लो श्वास में सब आ जाएगा वो जीवन जीवन में सब ही आता है, यानी का आरंभ नहीं होता है कि जिसमें हम दुख नहीं दे रहे हैं हमको भी तो दे रहा है ना दुख वो हो गया बंटवारा अब अतिरिक्त नहीं देना है कुछ तो स्वाभाविक है वो तो होगा ही संसार में यदि है तो निर्दोष रहेंगे नहीं आप बिना दुख दिए में रहना भी है ना तो रहना है तो फिर दोष किस बात का तो दोष होगा कि जो नहीं है संभव अतिरिक्त जो करते हैं ना जिसके बिना भी हम व्यवहार चला सकते हैं वो नहीं होने दे जिसके बिना जीवन नहीं रहेगा वो तो होगा वो दोष में नहीं आएगा जैसे छोटा बच्चा होता है ना वो लोग उसम का करता है ना उस पर बिस्तर पर दोष तो है वो लेकिन दंड तो नहीं देंगे ना उसको वो दोष में नहीं गिना जाएगा लेकिन बड़ा भी करने लगे तो अब तो थप्पड़ लगेगी उसको उसको नहीं छोड़ सकते काम दोनों का एक ही है लेकिन एक को दंड मिलेगा एक को नहीं लगेगा अपराध दोनों का है शंका कर दिया उसको नहीं है सामर्थ उसकी तो ऐसे ही जो स्वाभाविक रूप में हमारी इंसानियत होती है वो तो चलेगी उसके बिना जीवन इसके लिए ही तो कहा ना अब मुक्ति में जाना होगा वो दंड भी मिलेगा अपने को उसका जो हिंसा कर रहे हैं ना उसका दंड मिलेगा उसका दंड यही मिलेगा कि वहीं डालेगा वो जहां दुख होता है यही मिलेगा ना और कहीं में नहीं जीवन समय तो नहीं हो रहा इस भाव में लेना चाहिए इसको कि सभी मित्रता की जो दृष्टि ये अपनी बना बनानी है मैं ऐसा करूंगा जैसे मुझे ऐसा करे और मैं भी ऐसा करूं इससे क्या होगा कम से कम दोष होंगे यदि आपने पहले से अवकाश डाल दिया उसमें तो अधिक दोष हो जाएंगे वो तो इसलिए सिद्धांत मान के चलना होता है इतना मुझे स्वस्थ होना है आगे तो यही चलना पड़ता है मुझे स्वस्थ होना है पूरा तो मानके जब चलते हैं तो बहुत अधिक कर लेते हैं लेकिन मान के ही नहीं चलेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे वो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा शुद्ध जब कोई पुती है ना गलती तो अपने ही लेख में अपनी भी गलती हो जाती है तो वो मान के चलना पड़ता है कि नहीं होना चाहिए तो मान के चलेंगे तभी होगी अशुद्धि दूर तो ऐसे यहां भी मान के चलना ही पड़ेगा और इसमें दोष नहीं है सिद्धांत यह है जब मैं भी सभी के हो जाऊ और परस्परम दोनों एक दूसरे के मित्र होंगे दोनों एक दूसरे को लग जाएगा ना कि ये मेरी हानि नहीं करेगा वो मित्र बन जाएगा नहीं है या प्रतिरोध दिख रहा है तब तक मित्रता नहीं होगी जब दिख जाएगा कि ये मेरी हानि नहीं करेगा वहां से मित्रता शुरू हो जाती है प्रयत्न करते रहना चाहिए